ना जाने क्यों जब से विक्रांत मेडिकोर फार्मा के इस सीरियल मर्डर केस पर काम कर रहा था तब से ही वो रूही के ख्याल से बाहर नहीं निकल पा रहा था अब ऐसा रूही के यूनिक कैरेक्टर की वजह से था या फिर उसके शातिर अंदाज की वजह से था या फिर इस वजह से क्योंकि रूही का चेहरा बेबे से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ था लेकिन हमेशा विक्रांत के दिमाग में उसका चेहरा घूमता रहता था अब तक तो उसे पूरी उम्मीद थी कि रूही इन्हीं प्रोफेशनल किलर के चंगुल में फंसी होगी लेकिन जब रूही उसे ब्लैक बीएमडब्ल्यू कार में भी नहीं मिली तो फिर उसे डर सताने लगा था कि कहीं रूही का भी तो मर्डर नहीं हो गया है। लेकिन विक्रांत इतनी जल्दी उम्मीद नहीं खो सकता कॉलर पकड़ते हुए उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया बता साले रूही कहाँ है विक्रांत ने उसे गुस्से भरी निगाहों से घूरते हुए पूछा लेकिन ये ड्राइवर को ज्यादा ही ढीठ नजर आ रहा था उसने विक्रांत के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि वो अपने चेहरे पर शैतानी से भरी मुस्कान लिएनाई नहीं दे रहा क्या मैं एक अब भी वो ड्राइवर विक्रांत की तरफ देखते हुए पहले की ही तरह मुस्कुराया जा रहा था तरी तो अब विक्रांत ने गुस्से में आकर ड्राइवर के पैर में गोली लगने वाली जगह पर अपना हाथ धसाते हुए उसे दर्द की पराकाष्ठा का एहसास कराने लग गया वो ड्राइवर दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगा लेकिन उसके हो चुका था कि अब अगर उसे थोड़ा बहुत दर्द भी दिया गया तो शायद वो अपनी जान गवा देगा हार मानकर विक्रांत ने उसे छोड़ दिया विक्रांत किसी भी कीमत पर इसे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता था फिर उसकी नजर बगल में ही घायल पड़े मंगल पर पड़ी लेकिन वो पहले से ही इतनी बुरी स्थिति में था कि अगर उसे जरा साग तो देता इसलिए विक्रांत ने उसे करना नहीं समझा वो लाचार होकर रूही के गाड़ी साइरन बजाते हुए पहुंच चुकी थी लेकिन थोड़ी अजीब बात यह थी कि जब ये गाड़ी विक्रांत के करीब पहुंची तो उसने देखा की पुलिस की किसी भी गाड़ी में ना तो सायरन बज रहा था और न ही हेडलाइट जल रही थी ये देखकर विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने अदृश्य शक्ति की मदद से अपने आसपास के 20 मीटर के रेंज का पावर ऑफ कर रखा था। so, का थाडलाइट भी जल उठी इसके साथ ही यहाँ आसपास की स्ट्रीट लाइट में भी बिजली दौड़ पड़ी जिसकी वजह से टूटे हुए बिजली के खम्बों में स्पार्क होना शुरू हो गया बैकअप के लिए पहुंची पुलिस की टीम बिजली के खम्भों में हो रहे स्पार्क को देख कर घबरा उठी और उन लोगों ने गाड़ी से उतरकर सबसे पहले विक्रांत की आइडेंटिटी कंफर्म की आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद ये लोग विक्रांत का ऑर्डर फॉलो करने के लिए हो गए तो जिसके बाद बैकअप टीम ने तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल किया और साथ ही ट्रैफिक पुलिस को कॉल करके गाड़ी उठाने के लिए और टूटे हुए बिजली के खम्बे की मरम्मत करने का ऑर्डर दिया इन लोगों के हथकड़ी मत खोलना और थोड़ा ध्यान से ले जाना बहुत शातिर क्रिमिनल है ये अभी इनको इंटेरोगेट करना है विक्रांत ने पुलिस को ऑर्डर दिया इसके साथ ही उसने, उसने उस से सावधानी से अलग करने के लिए कहा बैकअप टीम फिर उसे कुछ याद आया तो फिर से वो घायल पड़े ड्राइवर के पास पहुंचकर उसकी तलाशी लेने लग गया विक्रांत को लगा की शायद उसे इसके पास से कोई इम्पोर्टेंट क्लू मिल जाए जिसकी मदद से रोहि का कुछ पता लग सके लेकिन उसके कपड़ों की तलाशी लेने के बाद भी विक्रांत के हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा अब तक यहाँ एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी और ही ने काले रंग की चीज नीचे गिर पड़ी विक्रांत ने झुककर उसे उठाया तो पता लगा की कोई कम्युनिकेशन डिवाइस थी जो की उसने अपने कान में लगा रखा था विक्रांत तुरंत समझ गया की ये वही कम्युनिकेशन डिवाइस है जो की कार्विन नर्सिंग होम के भीतर मिले किलर्स ने पहन रखा था निश्चित रूप से ये लोग आपस में इसी कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से बातचीत कर रहे होंगे क्योंकि इस वक्त वहां का सर्वर जाम हो चुका था इस वजह से किलर्स इनके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाए होंगे लेकिन अब निश्चित रूप से इसमें किसी ना किसी की आवाज सुनाई दे रही होगी और क्या पता कि उसे इस डिवाइस की मदद से उन लोगों तक पहुंचने में और केस के मास्टर को पकड़ने में सफलता मिल जाए और अगर एक बार केस का मास्टरमाइंड पकड़ में आ गया तो फिर हो सकता है की रोही का भी कुछ पता लग सके तो विक्रांत ने तुरंत ही इस डिवाइस को उठाकर अपने कानों में लगा लिया कान में लगाते ही इसमें इतना भयानक शोर मचा हुआ था कि विक्रांत के लिए इसे बामुश्किल दस सेकंड भी लगाना नामुमकिन हो गया उसने तुरंत ही इसे बाहर निकाल दिया शायद इसका स्पीकर खराब हो चुका था लेकिन फिर उसे कुछ आभास की इस स्पीकर में कुछ आवाजें अलग से सुनाई दे रही थी तो विक्रांत ने बड़ी हिम्मत करके फिर से इसे अपने कान में लगा लिया से उसे वही भयानक शोर सुनाई देने लगा लेकिन इस शोर के साथ ही बैकग्राउंड में उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी ध्यान से सुनने पर पता लगा कि यह आवाज किसी के बोलने की थी और साथ ही बैकग्राउंड में पुलिस का सायरन भी सुनाई पड़ रहा था विक्रांत रह गया वो समझने की कोशिश कर रहा था आखिर ये आवाज़ कहां से आ रही है वो इधर उधर देखते हुए इस कम्युनिकेशन डिवाइस में आ रही आवाज़ के सोर्स का पता लगाने की कोशिश कर रहा था एक बार के लिए उसे लगा की शायद ये शोर मंगल के डिवाइस से आ रही है लेकिन फिर उसे याद आया की जब वो मंगल के साथ फाइट कर रहा था तब तक तो उसके पास कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं थी और दूसरी बात अगर यहाँ आसपास कोई डिवाइस मौजूद होती तो फिर उसके डिटेक्टर ने जरूर उसे इन्फॉर्म कर दिया होता लेकिन फिर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये शोर आ कहाँ से रहा है विक्रांत इधर उधर घूमते हुए देखने लगा अब तक एम्बुलेंस की टीम ने इन दोनों को फर्स्ट एड देकर एम्बुलेंस में डाल लिया था और फिर एम्बुलेंस यहाँ से जाने लगी थी आराम से जाना दो पुलिस की गाड़ी भी इसके साथ लेकर जाओ मुझे कोई गलती नहीं चाहिए और यहाँ पर कोई फोर्स बुलाओ क्राइम एरिया को सीज करो। विक्रांत ने पुलिस पहले जैसा ही शोर सुनाई पड़ रहा था विक्रांत को आभास हो रहा था की आवाज जरूर यही कहीं आस पास की जगह से आ रही है इस वजह से वो इधर उधर नजर घुमाता हुआ इसके सोर्स तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था तभी उसे सामने से एक पुलिस कार आती हुई दिखाई पड़ी जिसका सायरन बज रहा था मजे की बात यह थी कि विक्रांत के कान में लगी कम्युनिकेशन डिवाइस में भी इस सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी विक्रांत को अब पूरा यकीन हो गया था कि निश्चित रूप से दूसरा कम्युनिकेशन डिवाइस भी यहीं कहीं पर है वो इधर उधर देखते हुए सड़क के बीच में आ गया और वहां पर चारों तरफ नजर डालते हुए डिवाइस को ढूंढ रहा था एक बार के लिए उसे लगा की कहीं ये बैकअप टीम में से तो कोई इन किलर्स के साथ नहीं मिला हुआ है क्यूँकि जिस किसी के पास ये डिवाइस होगा वो निश्चित रूप से इन किलर्स के साथ मिला हुआ है विक्रांत इधर उधर देख ही रहा था कि उसे रोड के एक किनारे पर पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखाई दी और फिर उसके कान में लगे डिवाइस में से आवाज आनी बंद हो गई विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा उसे इस वक्त ऐसा फील हो रहा था कि जैसे की कोई उस पर लगातार नजर रख रहा है कोई उसे लगातार देख रहा है अब तो उसे पक्का यकीन हो गया कि इन किलर्स का साथी निश्चित रूप से यही कहीं मौजूद है अभी जो पुलिस कार विक्रांत को दिखाई पड़ा था अचानक से उस गाड़ी में से एक आदमी निकलकर बाहर आता दिखाई पड़ा वो जैसे ही गाड़ी से बाहर आया तुरंत ही विक्रांत की नजर उस पर पड़ी विक्रांत को उसकी स्थिति कुछ संदिग्ध लगी वो तुरंत करीब पहुंचा तुरंत उसके डिटेक्टर ने सिग्नल देना शुरू कर दिया इस शख्स के पास भी वही सेम कम्युनिकेशन डिवाइस था जैसा की विक्रांत ने अपने कान में लगा रखा था इसका मतलब साफ था की निश्चित रूप से यह आदमी के साथ मिला हुआ था इसकी माँ की साले रुख विक्रांत ने अपनी स्पीड बढ़ाई और अब वो दौड़ने लगा उसे दौड़ता देखकर वो दूसरा शख्स भी जल्दी जल्दी भागने लगा विक्रांत फुल स्पीड में भागता हुआ उस शख्स के करीब पहुंचा और वहां पहुंचकर जैसे ही उसने उस आदमी को कॉलर को पीछे से पकड़ने की कोशिश की तुरंत ही विक्रांत के दिमाग में अदृश्य शक्ति का अलार्म बजने लगा ये अलार्म तभी बचता था जब आस कोई खतरा मौजूद होता था विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला की उस पुलिस कार में भी एक बॉम इंस्टॉल किया गया था वो शॉकड रह गया उसे सोचा भी नहीं था कि पुलिस कार में भी कोई बॉम्ब रख सकता है